देवी भागवत सातवां स्कंद रानी का विलाप और उनके प्रति चांडाल का निशंस व्यवहार चांडाल ने कहा अरे इतना कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है बिजली के समान चमकने वाली यह तीखी तलवार पड़ी है इसे हाथ में ले ले क्योंकि जिस एक के मार डालने पर भक्तों के सुखी होने की संभावना हो उसकी हिंसा निश्चय ही पुण्यप्रद होती है यह दुष्टा संसार में बहुत से बच्चों को खा चुकी है अतए उसको तुरंत मार डालना चाहिए इसके मरने पर जगत की एक अशांति समाप्त हो जाएगी राजा बोले चांडालराज, मैं जीवन पर्यंत कभी भी स्त्री बद करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ अतः इस स्त्री बध रूपी घोर कार्य के लिए मेरे द्वारा प्रयत्न नहीं हो सकता चांडाल ने कहा दुष्ट मुझ स्वामी के इस कार्य को छोड़कर दूसरा काम क्या है तो अब वेतन लेकर मेरा काम क्यों नहीं करता है तो स्वामी से मूल्य चुका इसका कार्य अधूरा रखता है उसका करोड़ों कल्पों तक नरक नरकते उद्धार नहीं होता राजा बोले चांडालनाथ मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दीजिए चाहे वह कितना ही कठिन हो आप अपने शत्रु का परिचय दें मैं तुरंत उसे मार डालूंगा उसे मारकर पृथ्वी आपको सौंप दूंगा इसमें कोई संशय नहीं प्रधान देवताओं नागों सिद्धों और गंधर्वों से युक्त इंद्र को भी तीखे तीरों से मारकर परास्त कर दूंगा तब महाराज हरिश्चंद्र की जबाज सुनकर चांडाल क्रोध से तमतमा उठा राजा कांपने लगे उसने उनसे पुनः कहा चाण्डाल बोला नौकरों के लिए जो बात कही गई है वैसा तेरा व्यवहार नहीं हुआ चाण्डाल की सेवा सेवावृत्ति स्वीकार करके तू देवताओं की सी बात करता है दास अधिक कहने से क्या प्रयोजन है तू मेरी निश्चित बात सुन नीलज यदि तेरे हृदय में किंचित मातृ भी पाप का भय है तो चाण्डाल के घर पर आकर तूने दास्ता ही क्यों स्वीकार की अतः इस तलवार को उठा और तुरंत इस स्त्री के कमल जैसे मस्तक को धड़ से अलग कर दे इस प्रकार कहकर चांडाल ने महाराज हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार पकड़ा दी सूर्यजी कहते हैं सौनक तन्नंतर महाराज हरिश्चंद्र नीचा मुँह करके रानी से कहने लगे बाले मैं एक पापी व्यक्ति हूँ तुम यहाँ मेरे सामने बैठ जाओ यदि मेरा हाथ मारने में काम दे सका तो मैं तुम्हारा सिर काटने का विचार करता हूँ यो कहकर राजा ने हाथ में तलवार ले ली और वे मारने के लिए तैयार हो गए अब तक न राजा रानी को पहचान सके थे और न रानी राजा को ही उस समय अत्यंत दुख से संतप्त होने के कारण स्वयं मर जाने की अभिलाषा रखने वाली रानी ने कहा रानी बोली चांडाल यदि तुम्हें उचित जान पड़े तो कुछ मेरी बात सुनने की कृपा करो इस नगर से बाहर थोड़ी ही दूर पर मेरा पुत्र मरा पड़ा है जब तक उस मरे हुए बालक को तुम्हारे पास लाकर मैं जाफ कर दूं, तब तक के लिए तुम प्रतीक्षा करो इसके बाद मुझे तलवार से मार डालना तब राजा हरिश्चंद्र ने रानी की बात स्वीकार करके उसे बालक के पास जाने के लिए आज्ञा दे दी उस समय रानी के दुख का पार नहीं था अत्यंत करुण विलाप करती हुई वह चली गई हा पुत्र हावश हा शिशो यो बारम्बार कहती हुई रानी मृत बालकों के बालक को लेकर शमशान घाट पर लौट आई और उसने उसे ज़मीन पर लिटा दिया उस समय रानी का प्रत्येक अंग शोक की अग्नि से जल रहा था उसका शरीर दुर्बल हो गया था फिर के बाल धूल से धूमिल हो गए थे राजन आपका प्रिय पुत्र मित्रों के साथ खेल रहा था उसे दुष्ट सर्प ने काट लिया जिससे उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए वही मरा हुआ बालक अब यहाँ जमीन पर पड़ा है आप उसे देखते हैं इस प्रकार के शब्द विलाप करते समय रानी के मुख से निकल रहे थे सुनकर राजा हरिश्चंद्र शव के पास आए उसके ऊपर का वस्त्र हटाया तब भी तरह तरह से विलाप करने वाली रानी को पहचानने में राजा असमर्थ रहे क्योंकि बहुत दिनों से प्रवास संबंधी असह्य दुख भोगने के कारण मानो रानी का अब शरीर दूसरा ही हो गया था महाराज हरिश्चंद्र के के केस पहले बहुत ही सुंदर थे वे अभ्यानक जटा के रूप में परिणत हो गए थे जान पड़ते थे मानो सूखे हुए वृक्ष की छाल तथा रानी भी उन्हें पहचान न सकी तर्प के विष से ग्रस्त होकर मृत बालक धरती पर पड़ा था उसे देखकर महाराज हरिश्चंद्र उसके राजोचित शुभ लक्षण पर विचार करने लगे इसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना कर रहा है कितनी सुघढ़ है दर्पण के समान चमकीले ऊँचे दोनों कपूर अनुपम शोभा दे रहे हैं इसके घुघराले काले केस कुछ भींग मस्तक के चारों ओर फैले हैं आंखें मालूम पड़ती है मानो खिले हुए कमल हो ओठों की छवि बिंबल को तुक्ष कर रही है छोड़ी छाती बड़े बड़े नेत्र लंबी भुजाएं और ऊँचे कंधों से यह विचित्र शोभा पा रहा है बड़े पैरों में छोटी छोटी अंगुलियां हैं यह कैसा गंभीर जान पड़ता है इसके चरण कमल के समान कोमल है और ना भी गहरी है हाँ दुख तो इस बात का है कि यह बालक किस भाग्यहीन राजा के कुल में उत्पन्न हुआ कि शीघ्र ही दुरात्मा यमराज ने अपने कालपासी से बांध लिया